गरिंदे का कातिल एक वक्त का किस्सा है एक दूर दराज मुल्क में रहता था एक गरीब कुम्हार और उसकी बीवी वो बुजुर्ग कुम्हार बहुत मेहनत करता अपनी बर्तन बनाने के लिए पर क्योंकि बर्तन बहुत सस्ते थे वो हमेशा बहुत कम पैसा कमाकर वापस आता इन मिया बीवी के दो बच्चे थे जो जवान हो गए थे बेटे वो बहुत ही खूबसूरत और गबरुनो नौजवान था, पर वो एक छोटी से छोटी चीज से भी डरता था। उसकी बहन लिली सूरजमुखी के फूल की तरह खूबसूरत थी और बहुत रहम दिल भी थी। उनके वाले देह उन दोनों से बेइंतेहा मोहब्बत करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छी होशनसीबी होती, तो एक अच्छी मिली इतनी प्यारी है कुछ अच्छा जरूर हासिल होगा उसे और जहां तक लाइनल का सवाल है खैर अ आ... उसका नाम शेर है और उसका दिल एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह है वो कतई बहादुर नहीं है आ, वो लड़का क्या करेगा उसके मुताबिक फिक्र मत करो जब माकूल वक्त आएगा तो वो उन सबसे बहादुर निकलेगा और वो हर किसी दूसरे शेर को शर्मसार करेगा। हर दूसरा शेर पहले से ही शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा। एक खूबसूरत दिन, लीली -ली जंगल में बाहर घूम रही थी, सभी प्यारी प्यारी चिड़ियों और जानवरों के लिए गुनगुनाती हुई। उसी जंगल में एक रहम साहिर भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। उसने ली اس خوبصورت جنگل سے زیادہ اور خوبصورت شہر کیا ہو سکتی ہے؟ تم تم اے حسینہ ان سب سے خوبصورت ہو جو آج تک میری نظر میں نہیں آئی اس نے لیلی کو ایک گلاب پیش کیا اور لیلی کو اس کی ٹھہری ہوئی نگاہوں سے محبت ہو گئی لیلی ساہر کو اپنے گھر لے آئی اور اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ اس ساہر سے نگاہ کرنا چاہتی ہے وہ بہت رحم دل ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اچھی سے رکھے گا پر میں بہت دور رہوں گی اور آپ کبھی مجھ سے نہ مل سکو گے اس کے والدین اس خبر کو سن کر حیرت میں پڑ گئے پر انہوں نے اپنی بیٹی کی مسکان کو دیکھا اور اسے اپنی دعاوں سے نوازا شکریہ مجھے لیلی کا ہاتھ دینے کیلئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اسے دل سے لگائے رکھوں گا لیجیے یہ آپ کے لیے کا अलविदा मम्मी, अलविदा बाबा, लाइनल, किसी दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और चुटकी बजाते ही वो फौरन गायब हो गए। खानदान अब बहुत अमीर हो गया था उन दौरों से जो साहेब ने उन्हें दिए थे। कुम्हार और उसकी बीवी अब खुश थे। पर जैसे-जैसे दिन गुजरते गए, लाइनल को अपनी बहन की बह किशोरकुल कैसा है उसने देखा कि लोग एक आदमी के गिर्द मजमा जमाए खड़े हैं और वो आदमी जो कुछ बेच रहा है लाइनल ने देखने की कोशिश की कि वो क्या था उह ये क्या है ये क्या है हम्म सिर्फ जूते और एक चाबी ये वीर इन दो बकवास चीजों को खरीदने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही है ये लो बेटा ये बस चीजें मामूली लगती है। ये जूते मामूली नहीं हैं। इन जूतों को जब कोई पहनता है, ये उस शख्स को उस जगह ले जाएंगे, जहां वो जाने की ख्वाहिश रखता हो। और ये चाबी संसार में कोई भी दरवाजा खोलेगी या बंद करेगी। मुझे ये चाहिए। मैं इन्हें खरीद लूँगा। ये लो। क्या ये इतना काफी होगा? ये तिलस्मी झूठों मुझे वहां ले चलो जहां मेरी बहन है। और पलक झपकते ही उसने देखा कि वो अपनी बहन और साहिर के बगल में खड़ा है। ओ, लाइनल, मेरे भाई। लिली, ओ, लिली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, बहन। मेरी किस्मत मुझे तुम्हारे पास लेकर आई है। और तुम यहां कैसे पहुंचे? ये झूठे म ये जादू के जूते हैं क्या ये कमाल नहीं हैं फिलिस्मी जूते अच्छा खैर तुम हमारे साथ क्यों नहीं ठहरते नहीं मैं बस देखने आया था कि क्या तुम ठीक ठाक और खुश हो साथ ही मैं बहुत उतावला था इन जूतों का इस्तेमाल करने के लिए और एक और मुल्क देखने के लिए मुझे पता था कि तुम्हें मेरी इ मैंने सुना है कि वहां के बादशाह का रवैया बहुत ही दोस्ती भरा होता है। वो जरूर तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। ओह हाँ, वो मलक सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। चाहो और उसे देखो और तुम्हें वहां जाने का अफसोस नहीं होगा। क्रिस्टल का देश सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। दो, अपने साथ ये क लाइनल ने उन्हें अलविदा कहा जब वो जाने के लिए तैयार हो गया। ये मेरी ख्ائش है कि मैं क्रिस्टल के देश जाऊं। और फौरन ही वो एक बहुत खूबसूरत मुल्क में खड़ा था जहां घर हर रंग के क्रिस्टल से सजे थे। औरतों और मर्दों ने पहने थे अपने बालों और लिबाज़ों में चमकते हुए क्रिस्टल। वाह! ये तो बहुत कमाल है। हर चीज जो मैं देखता हूं इतनी और यहां के लोग कितने खुश दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत चीजों से घिरे रहने पर कौन खुश नहीं होगा? अब मैं बादशाह से मिलना चाहूँगा। तिलसमी जूतों, मुझे क्रिस्टल मुल्क के बादशाह के पास ले चलो। हम्म, क्या मैं इस वक्त महल के अंदर हूँ? ये तो और भी कमाल का है। मैं कैसे और वहां क्रिस्टल मुल्क का बादशाह बैठा था, अपनी बेटी रूबी के साथ शाही नाश्ता करते हुए। बादशाह लाइनल को देखकर सकते में आ गया और उसे शक की निगाहों से देखा। मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और मेरे महल में क्या करने आए हो? मैं मैं लाइनल हूँ, बादशाह सलामत। मुझे कुछ तिलसमी जूती मिले थे � हेलो्स में जूते ये कैसे काम करते हैं खैर मुझे उस जगह का नाम लेना होता है जहां मैं जाना चाहता हूं और जल्दी ही मैं वहाँ पहुंच जाता हूं क्रिस्टल का बादशाह उन जूतों में बहुत दिलचस्पी रखने लगा तुम हमारे साथ नाश्ते में शिरकत क्यों नहीं करते यह है मेरी बेटी रूबी روبی کو دیکھ کر لائنل کا دل गया क्योंकि گیا کیونکہ اس کی خوبصورتی ان سبی حسیناؤں کی خوبصورتی کو مات دے رہی تھی جن سے وہ آج تک ملا تھا یہ میری خوش قسمتی ہوگی تلسمی جوتوں مجھے روبی کے ساتھ والی کرسی پر لے جاؤ جو کرسٹل ملک کی ہیں اوہ سچ مجھ وہ تلسمی ہے تو میری سلطنت میں کتنے عرصے ہو میں یہاں پر بس پہلے آیا ہوں और जो कुछ भी मैंने उन मिनटों में देखा है वो उनसे ज्यादा है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा होगा यहां के लोग तो मुझे बहुत ज्यादा खुश देखते हैं मैं भी उन्हीं की तरह उतना ही खुश नजर आता अगर मैं बूढ़ा न हो रहा होता साथ ही अगर मेरी बेटी ने नका कर लिया होता खैर इस सलतनत के लोग सच-मुझ बहुत खुश हैं पर यह सिर्फ़ सूरज غروب होने तक ी होता है जब शाम होती है तो हर एक को अनदर चले जाना होता है क्योंकि एक درندہ आता है और यहाँ दहशत फैलाता है किसी को यह इल्म नहीं कि वह कहाँ रहता है और उसे कैसे निजात पानी है और मैं उ शखص से निकाह करना चाहती हूँ जो उसे और कामयाब होगा सिर्फ़ उसी से अब तुम्हें पता चला कि मैं इतना नाखुश हूं? एक या वो खौफनाक है बहुत बस उसको देखते ही कोई भी शख्स एक चूहे की तरह चीखने लगता है अब अब और क्या तुम किसी और बहादुर इंसान से निकाह नहीं करोगी क्या हो अगर वो बालों वाली मकड़ियां मारे उनको तो मैं अपनी छोटी उंगली से मार सकती हूँ चारा लाइनल जो रूबी ने कहा था उसे सुनकर बहुत खौफ जदा हो गया पर वह उसकी खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था और किसी तरह वह उसके दिल में रहना चाहता था ठीक है मैं यह करूंगा मैं इस दरिनदे को हरा कर रहूँगा क्या यह नामुमकिन है क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी किसी को इल्म नहीं कि यह दरिनदा कहां रहता है मैं उसकी गार को ढूँढ लूंगा मुझ पर भरोसा करें मेरी बादशाह मैं आपके लिए दहशत की इस हुकूमत को खत्म करूंगा। उस शाम जब लाइनल जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो सोच रहा था कि वो क्या करने वाला है। ये मैंने क्या किया? मुझे अंदाजा नहीं कि मैं क्या करूंगा जब मुझे ये दरिंदा मिलेगा। खैर अब मुझे उसका सामना तो करना ही होगा। मुझे बहादुर बनना होग अगले ही पल लाइनल ने देखा कि वो एक घने जंगल में एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके पीछे थी लंबी-लंबी मोटी पेलें जो एक दरख्त से लटकी हुई थी। एक छुपा हुआ दरवाजा। कोई कैसे इस गार को ढूंढने में कामयाब हो सकता था? उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बहुत कसकर बंद था। हुआ! हुआ! हुआ! हुआ! हुआ! या! या! या! यह दरवाजा तो हिलेगा ही नहीं, मैं इसे कैसे खोलूं? रुको, वो चाबी। और उसने अपनी जेब से निकाली वो तिलस्मी चाबी जो किसी भी दरवाजे को खोल सकती थी। उम्मीद करता हूँ यह काम करेगी। काम कर जा, काम कर जा, काम कर जा। हाँ, दरवाजा चरमराया और आहिस्ता आहिस्ता खुला एक अंधेरे भाटक को नु मैं ये कर सकता हूँ। तो लाइनर ने अपना हौसला बुलंद किया और दाखिल हुआ इस अंधेरी मनहूस गार में। अंदर वो चुपचाप घूमने लगा। तरिंदी का कोई नामोनिशान नहीं। शायद वो बाहर गया होगा। اور وہاں اس نے دیکھا کہ وہ درندہ گہری نیند میں سویا ہے وہ دکھنے میں خوفناک لگ رہا ہے اور اس کے خراتے اتنے بلند تھے کہ غار میں ہر چیز ہل رہی تھی اور کانپ رہی تھی درندہ مجھے وہ مل گیا اب مجھے راستہ دھوننا ہوگا اسے ختم کرنے کا لائنل گیا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا وہ تھوڑا نیچے گیا اس کو اچھے سے دیکھنے کے لیے गिरने की आवाज इतनी ऊंची थी कि उसने इस बड़े से दरिंदे को उसकी गहरी नींद से जगा दिया। वो जागा और उसने बिचारे लाइनल की तरफ देखा, जो इतना डरा हुआ था कि वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? और मेरी गार में ताके लोगर मेरी नींद में खालड़ डालने की जरूरत ऐसे की? मैं, मैं, मैं मे ایک احمق انسان میری گار میں داخل ہوا ہے تمہیں میری گار کیسے ملی؟ تم نے کون سا تلسم استعمال کیا ہے؟ بہادر بنے رہو لائنل، مضبوط بنے رہو دیکھو میرے پاس یہ تلسمی کرسٹل بال ہے جو مجھے اس کابل بناتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ جگہ دیکھ سکتا ہوں ایک تلسمی کرسٹل بال؟ اس تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب کیونکہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے لائنل سوچ رہا تھا کہ وہ خود کو کیسے آزاد کری. ایسا لگتا تھا کہ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا ہے جب تک کہ اسے ایک ترکیب نہیں سوچی عظیم درندے تم کتنے طاقتور ہو پر کیا تم اتنے طاقتور ہو جتنا کی وہ لوگ کہتے ہیں میں بس ایک مسافر ہوں اور یہ دیکھنے کو اتاولا تھا طاقتور اس سے زیادہ طاقتور آرشیم اس دنیا میں کوئی نہیں किसे में हिम्मत नहीं है मुझे ललकारने की तुम झूठ बोल रहे हो कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है यकीनन तुम्हारी ताकत नकली है मेरे पास सचमुच ताकत है इंसान तुम्हारी इस नकली चमकते बॉल की तरह नहीं मेरी ताकत मुझे मेरे दिल से मिलती है इसे मैंने क्रिस्टल में तब्दील किया और उसे इस, इस इलाके के क्रिस्टल गुहार में छिपा दिया है एक क्रिस्टल गार वो क्या है یہ بھار جو بھری ہوئی ہے غزب کے تلسم خرشل کی چکڑوں سے کوی انسان اس میں داخل نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی اس سلطنت سے وہاں نہیں جا سکتا جب سے میں نے اس پر حکومت کرنی شروع کی ہے واہ! تم واقعی بہت ہی طاقتور اور بہتر درندے ہو میں ہوں کیا میں نہیں ہوں؟ خیر اب شب بہت ہو گئی مجھے اب باہر جا کر شکار کرنا ہوگا کیونکہ میں بہت بہت ہی ओ फिकर मत मैं बाद में तुम्हें खाऊंगा। <laughs> दरिंदा गार से बाहर चला गया सल्तनत की लोगों में दहशत फैलाने के लिए और पीछे छोड़ गया लाइनल को जो बहुत डरा डरा सहमा महसूस कर रहा था। शुक्र है कि वो यहां से चला गया। उसने यहां से निकलने का रास्ता भी बता दिया है। तिलस्मी जूतों बजे और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो बहुत ही खूबसूरत अंधेरी खोखली गार में है, जो भरी थी छोटे-छोटे चमकते क्रिस्टल से। वो बहुत से रंगों में थे और बहुत खूबसूरत थे कि लाइनल तकरीबन भूल गया था कि वो वहाँ किस मकसद से आया था। नहीं, जिस सोचना होगा, मुझे जल्दी इ उसने उसकी जाने भैरहत से देखा। हम्म, अजीब बात है। ये मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा। हुँ? और जब उसने उस बॉल के जरिए उन क्रिस्टल की तरफ देखा, तो उनमें से एक ने रंग बदल दिया। बस यही होगा। यकीनन यही दरिंदे का दिल होगा। मुझे ये मिल गया। उसने क्रिस्टल लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। वो देख कर दिखाया पिलस में झूतो मुझे वापस ले चलो क्रिस्टल मुल्क के बादशाह के पास ओ ओ या खुदा तुम मुझे हमेशा चौंका देते जब मैं खा रहा होता हूं मैंने यह कर ختم मैंने दरिंदे को खत्म कर दिया तुमने दरिंदे ہاں حضور اعلیٰ، اب آپ اس کی دہشت سے آزاد ہو گئے ہیں اور آپ کی ریایہ اب محفوظ رہے گی او، اب ہم جشن منائیں گے، شکریہ میرے عزیز پر ابھی بھی ایک بات باقی رہ گئی ہے مجھے بے انتخا خوش کرنے کے لیے کیا کہتی ہو روبی؟ خیر، اس نے یقیناً دریندے کو ختم کر دیا ہے اور جیسا کی میں نے وعدہ کیا تھا میں خوشی خوشی تم سے نکاح کروں گی اور اس طرح اگلے دن ایک شاندار جشن ہوا اور لوگوں نے شہزادی کے نکاح کی خوشیاں منائی اس درندے کا قتل کرنے والے بہدر کے ساتھ خیر شہزادی میں بہدر تھا ہے اس طرح کے طاقتور درندے کو مارنے کے لیے ہاں تم بہت ہو مجھے بہت خوشی ہے کہ تم جیسے اتنے شوہر کو میں نے پایا ہے اور مجھے خوشی ہے اتنی پیاری اور سندر